सांकर भाष्यार्थ अध्याय अद्यायसा नवम खंड बल्कि अपेक्षा अन्य की प्रधानता अन्न वा बलायतृश्द्युह दथवा दष्टा श्रोता मंता बोधा कर्ताज्ञाता भव्यथन्न सी दृष्टा श्रोता भवति भवति मन्ता मंता भवति कर्ता विज्ञाता मुश्वेती अन्न ही बल से उत्कृष्ट है इसी से यदि दस दिन भोजन न करे और जीवित भी रह जाए तो भी वह अदृष्टा अश्रोता अमंता अबोद्धा अकर्ता और अविज्ञाता हो हो ही जाता है फिर अन्न की प्राप्ति होने पर ही वह दृष्टा होता है श्रोता होता है मनन करने वाला होता है बोधा होता है कर्ता होता है विज्ञाता होता है तुम अन्न की उपासना करो अन्न वा व बला भूय बलहतुवाद कथम अन्न से बलहतुमुच्य बल कारण अन्न तस्मा कचिथ शरीर तीर्नाशनी सोन्नोपयोग बल से अन्या मियेते न चेन्म्रीयते यो जीवेत दृश्यते ही जीवन्तो जीवनोंथवा तो स जीवन्नप्य द्रष्टाती गुरुरपी तत्वा स्रोते पूर्व विपरीत सर अन्न ही बल से उत्कृष्ट है क्योंकि यह बल का कारण है अन्य बल का कारण किस प्रकार है यह बतलाते हैं क्योंकि अन्न बल का कारण है इसलिए यदि कोई पुरुष दस रात तक भोजन न करे तो वह अन्न के उपयोग से होने वाले बल के छीण हो जाने के कारण मर जाता है और यदि न मरे जीवित रह जाए क्योंकि महीने भर न खाने वाले भी जीवित रहते देखे जाते हैं तो फिर ऐसी अवस्था में जीवित रहने पर वह गुरु का भी दर्शन न करने वाला हो जाता है तथा तो उनसे श्रवण करने वाला भी नहीं रहता इत्यादि सब बात पहले से विपरीत हो जाती है अथ यदा बहुन्न्य हनशी तो दर्शनादी क्रिया स्वर्थ सन्न सायी आगमन मयोन्न प्राप्तिरिर्थ सा यते आय आयेत वर्ण व्ययन अथा सभी पाठ एवेवाथ दृष्टेदि कार्यश्रवण्य शनोपयोगे दर्शनादि सामर्थ्यम न तद प्राप्तवत मुस्वेति फिर जब बहुत दिन भोजन न करने पर दर्शनादि क्रियाओं में असमर्थ रहने पर अन्न का आयी हुई आगमन का नाम आय अर्थात अन्न की प्राप्ति है वह जिसे होती है उसे अन्न का आई कहते हैं श्रुति में जो आय ऐसा पाठ है वह आई का वर्ण व्यत्यय करके है तथा तो अन्य या ऐसा पाठ भी इसी अर्थ में समझना चाहिए क्योंकि श्रुति दृष्टा श्रोता आदि का प्रतिपादन करती है अन्न का उपयोग करने पर ही दर्शनादि की शक्ति देखी जाती है उसकी अप्राप्ति होने पर नहीं अतः तुम अन्न की उपासना करो स ब्रह्मेद्यु योन्नम ब्रह्मेद्युपास्तेन्न वो वै स लोकान् पान भी सिद्ध्य ग्रास् यमचारोती योन्न ब्रह्मेद्युपास्ते भगवोन्ना भूय इतन्ना भाव भूयस्ती तन्मे भगवान्ब्रवीदी व जो कि ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान और पानवान लोगों की प्राप्ति होती है जहाँ तक अन्न की गति है वहाँ तक उसकी शिक्षा गति हो जाती है जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या अन्न से बढ़कर भी कुछ है अनंत कुमार अन्न से बढ़कर भी है ही नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करें, फलम चाण्डवतः प्रभुतान नान्वयी सलोकान पानवत प्रभू तो दकाम चाणा चान्य पान योर नित्य संबंध संबंधालोका न सिद्ध्यति समान मनत उसे प्राप्त होने वाला फल व वा, अन्नवान अधिक अन्न वाले और पानवान बहुत जल वाले लोगों को क्योंकि अन्न और जल का नित्य संबंध है प्राप्त होता है शेष पूर्वत है यते छांदोग्योपनि सप्तम अध्याये नौम खंडभाष्यम संपूर्ण